विवेक चूड़ामी कारण सही अव्यक्तमें तत् गुणे निरुक्त तत्कार विभक्तवस्था प्रलीत सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ते इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ यही आत्मा का कारण शरीर है इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुसुप्ति है जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियाँ लीन हो जाती है सर्वप्रकार प्रमृति प्रशांति बेजात्मनावस्थि बुद्धि सुसुप्तिरे तस्ल प्रतीति जगत् जहाँ सब प्रकार की परमा ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है वह सुसुप्ति अवस्था है इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है अनात्मनिरूपण देह प्राण मनोहमादय सर्वे विकारा विषया सुखादय यो भूतान्यखिल च विश्व अव्यक्त पर्यत मिदम देह इंद्रिय प्राण मन और अहंकार आदि से सारे विकार सुखादि संपूर्ण विषय आकाशादि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व ये सभी अनात्मा है माया माया कार्यम कार्य सर्वदाद देह पर्यतम असदिदम अनात्मक तम व्यदि मरुमरीचिका कल्पम माया और महत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तो मरुमरीचिका के समान असत और अनात्मक जान आत्मनिरूपण अतः ते संप्रवक्ष्यामी स्वूप परमात्मनः यद्विज्ञायन रो बंधा मुक्त कैवल्यमशुते अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कर कैवल्य पद प्राप्त करता है अस्ते स्वयं नृत्यम अहम प्रत्य लंबन अवस्थात्री सन विलक्षणा विलक्षण अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है यो विदाति सकल जागृत बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभाव अहमृत्यय जो जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और ना होने को भाव से स्थित हुआ जानता है यह पश्यति स्वयं सर्व यम न पश्यति कशन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 आभारूपम इदम सर्व य भातम जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है यस्य यधिण देहेन्द्रिय मनोधु विषय स्वकेशु वर्तंत प्रेरिताव जिसकी मात्र से देह इंद्रिय मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं अहंकारादेहांता सुखादय वेद्यटवद्यन नित्यबोधस्वू अहंकार से लेकर दे देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं ये सोंतरात्मा पुरुष पुराणो निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूप प्रतिबोधमात्रो ये नेता वाग सब चरती यही नित्य अखंड आनंद अनुभव स्वरूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वागा इंद्रियां और प्राण चलते हैं सत्वात्मनि दी अत्र सत्वात्मिधि गुहायाव्या प्रकाश आकाशवोच्चर प्रकाशते सतेज सावेस्विद प्रकाशयन इस सत्प्रात्मा अर्थात बुद्धिप गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दे करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है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 साक्षा निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरीत होता हुआ बुद्ध के साक्षी रूप से है। अहमिते साक्षात विराजमानुम तम सहमित साक्षा बुद्धि प्रसाद जन मरण तरंगा पार संसार सिंधु प्रतरभ कितामेण संस्थस आत्मा को सयच्चित होकर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 अत्मन्य हिमतिर्बंध योस प्राप्त ज्ञाजन मरणक्लेशत हेतु ये नैवायुरदमसत्सत्यत्मश्युक्षती विषय तनू तंतुकोशक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 इसका विषयों द्वारा पोषण मार्जन और रक्षण करता रहता है अतस्मित बुद्धि प्रभुति विमूढ़ तमसा विवेकाभा स्फुति भुज गेजुधीषण तथव्रा तो निपतती सदाधिक सद्रा सही भवती बंधसृणुसखे मूल पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है ऐसे बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आघेरता है अतः हे मित्र सुन यह जो असतग्राह असत को सत्य मानना है वही बंधन है अखंडन दयाय बोधशक्तिया स्फुर आत्मातवैभव सामवृणोशक्ति सा तवोमयी राहुरी वारकबिंबम अखंडन्य और अद्वैबोधशक्ति से स्फुरी होते हुए अखंडैश्वर्य सम्पन्न आत्मतत्व को ज आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु चिरो स्वात्म अलतर तेजो वी पुमा अनात्महतिशरी कलयती ततः काम क्रोध प्रभृति अमु बंधन गुणे परम विष्ठे पाक्षा रजस उशक्तिर्सयती अतिल तेजो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 नाना धियो नानावस्था स्वयंभिन अभिनय तदगुणतया अपारे संसारे विषय विषपुरे जल निधौ मज्जायम भ्रमति कुमति कुित गति तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोहूप ग्राह के पंजे में पढ़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है भानु प्रभा संता भ्रपंक्तिर्भानु तिरोधा जिम्बते यता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 और विक्षेप शक्ति कवलित तो दिन नाथे दुर्दिने सांद्र मेघे व्यथयति वायुर्ब्रो यथता अविरत तम सात्मृत मूल बुद्धि क्षपयति बहुदुखे तीव्र विक्षेप शक्ति जिस प्रकार किसी दुर्दिन में जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो सघन मेघों के द्वारा सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है उसी प्रकार बुद्ध के निरंतर तबोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है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 बंध निूपण बीज शंसत भूमिज से तो तमो देहात्मीर कुरग पल्लवर्म तो वोस्कंधो शाखि काग्रणींद्रिय पुष्पा दुखम फलर्म सुद्भ्भव बहुविधम भोक्तात्जीव खग संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है राग पत्ते हैं कर्म जल है शरीर स्तंभ तना है प्राण शाखाएं हैं इंद्रिया उपशाखाए गुद्दे हैं विषय पुष्प है और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीवरूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है अज्ञान मूलो यत्म बंधो नैसर्गिको नीत जन्माप्यव्याधिजरादिदुख प्रवाह जनयत्य जनयतमुष्य यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है